यत्र रघुनाथ तत्र यघुनाथकीर्तनम त्र तारी परिपूर्ण लोचल मत राक्ष गंगाथरंगरमणीय जटाराकलाप गौरी विभूषित वामग नारायण प्रियमनंग मदरापहार बाराणसी कुपति भज विश्वनाथ सच्चिदानंदय विश्वत्पत्यादि हे तवे तापत्र विनाश्रीकृष्णा वह नुम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरसुधारे वरण रघुवर विमल यश जोदायक फल चा सीसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गऊँ शाम के हनुमत हो सहाय ले तु सदा सुधिदीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री तुलसीदासजी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय संतन की जय भक्तन की जय जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता श्रद्धा श्रद्धामयी श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में, में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणाओं का कारण करुणा के कारण भगवान की मौन पावनी गौरव गाथा से समृद्ध संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज की काल जीकृति श्री राम त्वरित मानस के अंतर्गत श्रीकागु जी श्री गरुड़ जी के संवाद का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ मिलें जय शिया राम जय जय सिया जय श्रिया जय शिया जय जय शिया जय शिया जय जय शिया जय शिया जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय जय शिया राम जय जय शिया राम जय श्रिया राम जय श्रिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया जय जय शिया जय श्रिया जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय शिया राम श्री सीता राम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय कहु कवन विधि भाषं दोहरी भगत काग उर्गा दो हरी भगत काग उर्गा कऊ कवन विधि भाषंबादा दो हरी भगत काग उर्गा हरि भगत माता पार्वती जी ने भगवान शिव से यह प्रश्न किया हे देवाधिदेव महादेव श्री कागभूषण जी और श्री गरुड़ जी में संवाद किस विधि से हुआ कृपा पूर्वक उसका वर्णन करें भगवान शिव ने कहा पार्वती जी श्री राघवेंद्र को लीला में व्याल पाश के वश में देखकर गरुड़ जी को यह संशय हुआ कि मैंने भगवान को नागपाश से मुक्त किया है इसलिए उन्हें यह संशय होना स्वाभाविक था कि राम जी भगवान हैं या सामान्य राजकुमार और इस संशय की निवृत्ति के लिए विक्रमशाह नारद जी शिव ब्रह्मा जी के पास गए फिर मेरे पास आए मैंने उन्हें श्री कागवसुन जी के पास भेजा वहीं उनका संवाद हुआ श्री कागवसुन्द जी के द्वारा श्री राम कथा श्रवण करने से उनके मोह की निवृत्ति हुई भगवान श्री राम के ईश्वरत्व पर जो आशंका थी वह समूल समाप्त हुई उन्होंने श्री कागुसुनी जी से कहा कि आप भक्ति का सम्मान करते हैं जितना उतना ज्ञान का नहीं तो ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है यह गुरु जी का प्रश्न है श्री कागुसुनी जी ने कहा कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है मुनिजन कुछ अंतर बताते हैं नाथ मुनिष कह कछु अंतर सावधान सो सुन विहंगवर श्री काग जी कहते हैं कि बड़ा सूक्ष्म भेद है सूक्ष्म भेद क्या यह है ज्ञान और भक्ति दोनों ही प्रकाश देने वाले भक्ति का भी प्रकाश होता है और ज्ञान का भी प्रकाश होता है लेकिन अंतर यह है कि प्रकाश तो दोनों ही देने वाले हैं और प्रकाश की आवश्यकता इसलिए है कि ये जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है जड़ चेतन ही ही पर नहीं ग्रंथ ही पड़ गई है यद्यपि मृषा छूटत कठिनई जड़ चेतन में ग्रंथि होने का आशय है कि ये दोनों एक जैसे लगने लगे शरीर जड़ है किंतु जीव का निवास स्थल होने से यह जड़ चैतन्य प्रतीत होने लगा और चैतन्य ने शरीर में रहने के कारण अपने को जड़ शरीर ही मान लिया है यही जड़ चेतन की ग्रंथि है एक महात्मा कहते थे देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है सब पाप इसके पुत्र हैं यह पाप का भी बाप है यह जो देहाभ्यास है मैं शरीर हूँ देखो जैसे मकान में रहने वाला मकान नहीं होता इसी तरह शरीर में रहने वाला शरीर नहीं होता हो नहीं सकता लेकिन यह ग्रंथि पड़ गई ग्रंथी ऐसे कि जैसे दो अलग अलग हों पर गांठ लग जाए तो वो अभिन्न हो जाते हैं अलग होते ही नहीं तो यह गांठ खुल जाए तो जीव तो सहज मुक्त है और यह गांठ खुलें तब जब दिखाई पड़े और ये दिखाई कब पड़े का जब उजाला हो तो उजाला करने के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता है तो ज्ञान का दीपक कोई जलाए बड़े विस्तार से इस प्रसंग को कहा गया है मैं संक्षेप में आपके सामने रखूं। श्री काघूसुंड जी कहते हैं कि देखो एक बात है कि पहले तो सात्विक श्रद्धा यह है गाय भगवान की कृपा से ये हृदय में आए सात्विक श्रद्धा अच्छा गाय को हरी हरी घास चराई जाती है इसी तरह यम नियम साधन आदि जो करते हैं यही श्रद्धा रूपी गाय का भोजन है और फिर भाव का बछड़ा पाक, पाकर इसके द्वारा हमें परम धर्म के दूध की प्राप्ति होती है लेकिन दूध दूहने वाला पवित्र मन चाहिए जब पवित्र मन के द्वारा साधना से समृद्ध हुई श्रद्धा रूपी गाय से धर्म में दूध दोहकर कर निष्काम भाव की अग्नि में उस दूध को तपाए अवटे अनल अकाम बनाए अच्छा और उसके बाद दूध को जमाए और जमाने के बाद उसको मथे तब मथ काढ़ नवनीता अच्छा तो कहे से मत है तो कहा कि मुदिता मथ है विचार मथानी विचार की मथानी से मंथन करें अच्छा और मंथन करने के बाद जो नवनीत निकलेगा उसका नाम वैराग्य है विमल विराग सुभग सुकुनी अच्छा वैराग्य रूपी मक्खन को फिर ज्ञानाग्नि में तपाए तो वह घी बनता है और जब घी बनता है तो उस घी को समता के दिए में रखकर ज्योति जलाए ज्योति कौन सी सोहम अस्मी इति वृत्ति अखंडा दीप सिखा सोई परम प्रचंडा अहम ब्रह्माष्मी यही ज्ञान दीपक की ज्योति है तो यह इस तरह दिया जलाए तो इस दीपक का प्रकाश होने पर ही स्पष्ट लग जाता है मैं अलग देह अलग अपने स्वरूप का बोध होता है यह ज्ञान के दीपक का वर्णन किया लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इतनी कठिनाई से तो दिया जलाया गया अच्छा दिया जलाकर रखा जिस मकान में उसमें कई दरवाजे और उनकी खिड़कियां कब खुली रह जाएं कोई ठिकाना नहीं और खुली हुई खिड़की से कब हवा भीतर आ जाए आप यह देखें कि हम लोग भी ज्ञान का दिया जला तो लेते हैं लेकिन कभी आंख की खिड़की से कभी कान की खिड़की से यह जो विषय हैं इन विषयों की वासना रूपी वायु भीतर आकर ज्ञान के दीपक को बुझा देती है यही सबसे बड़ी समस्या है तो श्री कागभूसुण जी कहते हैं कि गरुड़ जी ज्ञान के दीपक का प्रकाश होने पर व्यक्ति कृत हो जाता है लेकिन उस दीपक को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है यही ज्ञान अगम प्रत्यु आने का बहुत कठिन है अच्छा तो का भक्ति क्या है तो श्री कागभूसुण जी कहते हैं कि भक्ति है मणि मणि की विशेषता क्या है सहज प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया बाती यह जो मणि है ना मणि को न घी की जरूरत है ना दीपक की जरूरत है ना बत्ती की जरूरत है और वह तो हमेशा प्रकाश देती ही रहती है और यह कभी बुझने वाली नहीं है अच्छा अब इसमें अंतर क्या है अंतर यह है भक्ति मन के लिए कहा गया सहज प्रकाश रूप क्यों क्योंकि भगवान भी सहज प्रकाश रूप भगवाना भगवान भी सहज प्रकाश के रूप हैं। तो इसका अर्थ है कि भक्ति में भगवान भक्ति में भगवान की प्रधानता है इसलिए भगवान का प्रकाश कभी नहीं बुझता इसलिए भक्ति के प्रकाश को भी कोई बुझाने वाला नहीं है पर ज्ञान दीपक का प्रकाश के बुझने की संभावना इसलिए है कि उसमें व्यक्ति का प्रयास मुख्य है और भक्ति में भगवान का प्रसाद प्रमुख है इसलिए का जी कहते हैं कि भक्ति जिसके जीवन में है वह निश्चिंत रहता है और ज्ञान का दीपक जिसने जलाया है उसे सतत सावधान रहना पड़ता है बस यही अंतर है और एक अंतर बताया कि देखो यह जो माया है यह ज्ञानी को भी हैरान करती है और भक्त को भी लेकिन एक अंतर है अंतर क्या है तो अंतर यह है कि ज्ञान योग वैराग्य यह सब पुरुष हैं और माया महिला है अच्छा तो कहा कि यह ज्ञान योग वैराग्य इन पर अपनी दृष्टि डालती रहती है अच्छा तो भक्ति पर नहीं डालती? ना। क्यों नहीं डालती डालती <laughs> क्यों माया भी महिला है और भक्ति भी महिला है और इसीलिए महिला महिला की ओर आकर्षित नहीं होती मोह ना नारी नारी के रूपा पन्नगारी गारी यह रीति अनूपा और इसीलिए ये ज्ञान योग वैराग्य ये सब पुरुष हैं और माया इन्हीं की ओर देखती है माया की दृष्टि इन्हीं पर पड़ती है भक्ति पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ती इसलिए मैं तो भक्ति के पक्ष में हूँ ऐसा का विष्णु ने कहा और फिर एक बात और है क्या कहा कि माया भगवान के दरबार की नर्तकी है माया खल नर्तकी विचारी और भक्ति महारानी है आह महारानी राजा के साथ सिंहासन पर बैठती है और यही बात है क्या जब भक्ति भगवान का स्वामित्व प्राप्त कर लेती है तो यह भगवान की जो माया है यह तो दरबार में भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के खेल दिखाती है और कितना बढ़िया संकेत है नरतकी अब हम इसमें आपसे कहें कि जरा कोई उलट जाए इससे एक सज्जन कह रहे थे कि पुराने समय में मनोरंजन के लिए लोग नृत्य का आयोजन करते और किसी नर्तकी को बुलाते और अपने तरह से सुख का अनुभव करते और एक बड़े भक्त सज्जन थे उन्होंने कहा कविता बनाकर अपनी भावा अभिव्यक्ति की क्या पूर्व पाप के कारण ते भगवंत कथा न रुचे जिनको जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती तिन एक नारी बुलाए लई और बैठ नचावत है को तो वहाँ मंजीर भी बजता है मृदंग भी बजता है तो क्या बोलते हैं तो वो कहते थे मृदंग कहे धिक है धिक है मृदंग बोलता कि धिकार है कि धिक्कार है तब उसमें बोल ऐसे निकलते हैं धिकतान धिकतान तो मृदंग कहे धिक है धिक है तो मंजीर कहे किनको किनको मंजीर तो ऐसे ही बोलता है तो कहा मृदंग कहे धिक है धिक है मंजीर कहे किनको किनको तब हाथ उठाई के नारी कहे इनको इनको इनको इनको इन तो कहा कि इससे उलट जाए तो क्या देखो एक शब्द पर विचार करना ये माया है नर्तकी नर्तकी अच्छा अब नर्तकी शब्द को उलट दें तो इधर से पढ़ेंगे तो नर्तकी और उधर से पढ़ेंगे तो कीर्तन नर्तकी का उलटा शब्द कीर्तन है और कितनी बढ़िया बात है माया है नर्तकी जो जगत की ओर बढ़ते हैं वे माया खल नर्तकी के प्रपंच में पड़ जाते हैं और जो भगवान की ओर मुड़ते हैं वे माया की नर्तकी से मुक्त होकर कीर्तन करते हुए भगवान की ओर बढ़ जाते हैं ये कीर्तन तो इसलिए कागभूषुण जी कहते हैं कि गरुड़ जी भक्ति पाकर निश्चिंत रहा जा सकता है भक्ति में समर्पण की आवश्यकता है और ज्ञान में सावधानी की आवश्यकता है हैं दोनों ही प्रकाश देने वाले ज्ञान भी उतना ही प्रकाश देता है भक्ति भी उतनी प्रकाश देने वाली है लेकिन ज्ञान के दीपक का प्रकाश सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बहुत आवश्यक है इसलिए मुझे लगता है कि भक्ति ठीक है ऐसा श्री कागो जी ने कहा दूसरी बात उन्होंने पूछी वह भी संक्षिप्त में वर्णन करूँ श्री गरुड़ जी ने कहा कि आपको यह कौए का शरीर कैसे मिला और दूसरी बात यह है कि भगवान शंकर कहते हैं कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता तो यह योग प्रभाव की ज्ञान बल ये योग का प्रभाव है कि ज्ञान का बल है बहुत बढ़िया उत्तर दिया कागज सुनने के लिए उन्होंने कहा कि देखो ना ज्ञान का प्रभाव है ना योग का बल ना मैं ज्ञानी हूं ना मैं योगी हूं अच्छा फिर हमेशा क्यों बने रहते हो श्री कागुल सुन ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कहने लगे कि मैंने सोचा कि वैसे तो मैं हमेशा रह नहीं सकता फिर ऐसे से नाता जोड़ लू जो हमेशा रहता तो हमेशा कौन का भगवान हमेशा रहते हैं और भगवान की कथा हमेशा रहती है तो मैंने भगवान की कथा से नाता जोड़ लिया तो कथा हमेशा रहेगी और इसी तरह कथा के कारण मैं हमेशा बना रहता हूँ हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवान की कथा से आता है और देखो कितनी बढ़िया बात है भगवान से इस तुच्छ जीवन को जोड़ देने वाले व्यक्ति का जीवन भी अनंत हो जाता है वे अमर हो जाते हैं आप कहेंगे आज के युग में आज के युग में जो अपने पा भौतिक तन से नहीं रहते हैं वे स्वयं शरीर से अमर होते हैं उनका यश होता है भगवान से जिस जिसने अपना जीवन जोड़ दिया वे अमर हैं आज भी स्मरणीय हैं आज भी स्मृतियों में हैं तो श्री कागभूसण जी कहते हैं कि इस तरह और फिर मुझे वरदान मिला हुआ है और ये कौवे का शरीर तो इसलिए मिला कि मेरा जन्म हुआ अयोध्या में अयोध्यापुरी तो बहुत बढ़िया लेकिन एक गड़बड़ी हो गई क्या कलयुग था समय खराब था कलयुग में मेरा जन्म अयोध्यापुरी में हुआ छोटे से परिवार में हुआ मैं राम जी का भक्त हो गया लेकिन अकाल पड़ गया अयोध्या में कलिकाल था ऐसा भयंकर अकाल पड़ा लोग त्राही त्राही करने लगे तो मुझे लगा कि तो राम सच्चे भगवान नहीं हैं रामजी भगवान है ही नहीं गरुड़ जी बोले आपको भी लगा था कि रामजी भगवान नहीं कागू जी बोले वही तो बता रहा हूँ मुझे लगा कि रामजी अगर भगवान होते तो ये अकाल से बचा ना लेते और कम से कम अयोध्या वालों को तो बचा लेते जो अयोध्यापुरी वालों को ही नहीं बचा पा रहे अकाल की इस विभीषिका से वे सारे ब्रह्मांड को संसार को कैसे बचाएंगे इसलिए रामजी भगवान है कागुसुन जी कहते बस ये मन में आते ही मैं उज्जैन चला गया गय उज्जैनी सुन उर्गारी और उज्जैन में भगवान शंकर महंकालेश्वर शिव का स्थान में शंकर जी का भक्त तो हो गया तो क्योंकि वहाँ अकाल नहीं पड़ा था हमें लगा जहाँ अकाल नहीं पड़ रहा बस वही भगवान ठीक है अच्छा चलो शंकर जी का भक्त हो जाना बुरा नहीं है लेकिन मैं भगवान विष्णु का विरोध करने लगा एक ब्राह्मण देवता थे वयोवृद्ध मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और मैं अभिनय कर रहा था विनम्रता का और उन्होंने मुझे सचमुच विनम्र समझा पुत्रवत्त स्नेह देकर पढ़ाया और पढ़ने के बाद मेरी वैसी दशा हो गई कैसी कर दूध सर्प को पिलाओ तो विष की ही वृद्धि होती है भयो यथा आई दूध पियाए अब तो मैं गुरुजी का ही अपमान करने लगा गुरुजी से ही ज्ञान पाया गुरुजी कहते देख तू भगवान विष्णु का विरोध मत किया कर शंकर भगवान भी वैष्णव हैं भगवान विष्णु को मानते हैं उनका विरोध मत किया कर आप तो कह दें मेरे हृदय में आग लग गई शंकर जी और भगवान विष्णु के भक्त बस मुझे लगा कि गुरु जी भी कुछ समझते नहीं एक दिन भगवान शंकर के मंदिर में बैठा हुआ मैं शिव मंत्र का स्मरण कर रहा था गुरु जी आए मैंने देख लिया कि गुरु जी आ रहे हैं प्रणाम करना पड़ेगा तो आंख बंद कर ली ताकि लगे कि देखे ही नहीं नियम के कारण न उठते तो मन ही मन प्रणाम कर लेते ना गुरु आयो अभिमानते उठ नहीं की प्रणाम अभिमान के कारण प्रणाम नहीं किया पर गुरु जी भी कुछ नहीं बोले उनको बुरा ही नहीं लगा क्यों गुरु कृपालु नहीं कहे कछ उ रोस बाहर की कौन कहे उनके मन में क्रोध था ही नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन अति अघ सबसे बड़ा पाप गुरुदेव का अपमान शंकर जी से सहन नहीं हुआ अति गुरु अवमानना सह नहीं सके महेश मंदिर माँझ भई नवबानी रे हत भाग्य अज्ञा अभिमानी अरे अभिमानी अज्ञानी तुम्हारे गुरु को क्रोध नहीं है लेकिन एक बात तो सोच बैठ रहे से अजगर यो पापी अरे पापी अजगर की तरह बैठा रहा तो शंकर जी ने श्राप दे दिया कि तू सर्प योनि को प्राप्त हो हजार जन्म सर्प के तुझे कागू सुनी कहते कि मैं तो का श्राप मिल गया लेकिन गुरु गुरु हाहाकार की गुरु गुरुदेव ने हाहाकार किया शंकर जी के चरणों में सिर रख दिया क्षमा करें क्षमा करें आपकी माया से मोहित जीव है इस पर क्रोध न करें और फिर स्तुति की नमा शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्वि कल्पमरीहम चिदाश मकाश वास भजेहम नमामिषमी शान निर्वाण रूपम हे भगवान शिव हे निर्वाण स्वरूप हे देवादिदेव हे महादेव हे स्वरूप शिव आप प्रसन्न हों प्रसन्न हों प्रसन्न हों हो। और गुरुदेव ने आंसु बहाकर पूरी हार्दिकता से प्रार्थना की किसके कल्याण के लिए जिसने अपमान किया यही संतत्व है इसीलिए साधु होना कठिन है गुरु होना कठिन है नहीं दूसरा कोई हमारे जैसा आदमी होता तो बड़ा खुश होता तो का अच्छा रहा ये बहुत दिन से गड़बड़ कर रहा था और आज भी मेरा अपमान किया मिल गया फल लेकिन शंकर जी से गुरु जी प्रार्थना कर इसका कल्याण इसका कल्याण तब भगवान शंकर ने कहा कि ब्राह्मण देवता तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ मैं संशोधन करता हूँ इसे शरीर तो मिलेंगे हजार के लेकिन जन्मने मरने का इसे दुख नहीं होगा और जब चाहेगा तब शरीर छोड़ देगा और इसको अपने जन्मों की स्मृति बनी रहेगी ऐसा शंकर जी ने मरना का घुसुण जी कहते हैं कि मैं भगवान शिव के श्राप से सर्प यौनि को प्राप्त हुआ पर जो शरीर धारण करता उसको त्याग देता जो शरीर धारण करता और पूरे जन्म होने के बाद मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भूसुंडी नाम धारण करके ब्राह्मण पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ अब माता पिता मुझे बहुत पढ़ाते थे लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था क्योंकि मैं पढ़ाई और अभिमान विद्या का अभिमान का परिणाम भोग चुका था हारे पिता पढ़ाए पढ़ाए ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुख पंडित हो जब माता पिता का शरीर नहीं रहा तब तो फिर मैं वन में चला अब मैं भगवान के बारे में पूछता कि भगवान कहाँ मिलेंगे और लोग भगवान का ज्ञान देते देखो ज्ञान अलग बात है और भगवान का मिलना अलग बात है जैसे ये कहते कि भगवान अंखियां हरिदर्शन की प्यासी और लोग क्या कहते में हैं ईश्वर सर्वभूतमय भगवान तो सब जगह है कण कण में है भीतर बाहर ऊपर नीचे इधर उधर अच्छा ये बात बिल्कुल सही है लेकिन इससे क्या तृप्ति हो जाएगी भक्त को बस यही अंतर है भक्त को इससे तृप्ति नहीं होती जैसे कोई कहे कि घड़े में पानी रखा है इस घड़े में भी है इस घड़े में भी है यहां भी है यहां भी है तो ये पानी का ज्ञान होने से प्यासे व्यक्ति की प्यास नहीं बुझती उसे पानी का ज्ञान नहीं उसे तो पानी चाहिए का घुसुंडी कहते हैं कि मुझे चाहिए थे भगवान और लोग दे रहे थे भगवान का ज्ञान तो मैंने कहा कि भैया तुम्हारी बात सब ठीक है लेकिन भगवान कहाँ तो बोले मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो लोमस जी मिल गए मैंने सोचा कि ये ऊँचे महात्मा हैं इनसे मैं पूछूंगा कि भगवान कहाँ मिलेंगे और तो लो बोले कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है अब बात तो सही है लेकिन ये तो वैसी दशा हुई जैसे कोई कहे कि प्यास लगी है पानी कहाँ में पानी सब जगह धरती में जहाँ खोदो वहीं पानी ये धरती पानी पर रखी है धरती के चारों तरफ पानी पानी है जहाँ देखो वहाँ पानी और वो परेशानी का ही अनुभव करेगा कि अच्छे ये ज्ञान देने वाले मिले और दूसरा कोई मिले भैया पानी मिलेगा? वो लो वो लोग क्या कह कह रहे? रहे कि सब जगह हैं। हैं। अरे कम पढ़े लिखे हम बता पांच तत्व तत्व का शरीर है। है। उसमें जल भी एक वह है। है तुम्हारे भीतर ही। और पानी के कारण तो तुम जिंदा हो डॉक्टरों से पूछो पानी ना रहे तो तुम्हारा जीवित रहना मुश्किल हो जाए जो तुम्हारे भीतर है उसी को खोज रहे अब यह एक आप ऐसे सोचें कितना व्यवहारिक पक्ष श्री तुलसीदास जी ने इस प्रसंग के माध्यम से रखा है किसी के कार के पहिए की हवा निकल जाए और वो पूछे सड़क पर खड़ा होकर भाई साहब ये हवा कहाँ मिलेगी ले और कोई कहे हवा सब जगह हवा में ही तो खड़े हो आगे पीछे ऊपर नीचे भी सब जगह हवा है और कहे भैया सो तो ठीक है लेकिन गाड़ी नहीं चलेगी हमारी इस तरह हवा के ज्ञान में और कोई तब तक तीसरा आदमी आ जाए क्या खोज रहा भैया हवा कम हवा तो तुम्हारे भीतर ही है हवा और तुम में अंतर ही नहीं हवा के कारण तो तुम हो प्राण वायु वायु है हवा है लेकिन गाड़ी चलेगी कब जब उसी निराकार हवा को किसी व्यक्ति ने अपनी साकार मशीन का आकार देकर भर लिया और साकार मशीन है हवा निराकार है लेकिन साकार मशीन में भरकर साकार पाइप के द्वारा कार के साकार पहिए में जब वह निराकार हवा जाती है तब गाड़ी चलती है इसी तरह परमात्मा तो निराकार है लेकिन किसी ने अपने भक्ति भाव की मशीन में उस निराकार परमात्मा को साकार बना लिया और साकार के स्मरण रूप पाइप से जब इस जीवन रूपी कार के साकार व्यवहार रूपी पहिए में वह निराकार हवा रूपी परमात्मा भक्ति भाव के साकार भाव से इस स्मरण के साकार पाइप से प्रवेश करता है तब यह जीवन की गाड़ी चलती है उसके अलावा चलने का कोई उपाय नहीं है तो काग जी बोले कि लोमस जी हमें मिले तो उन्होंने कहा कि जिसे तुम खोज रहे हो सोते ता ही तो ही नहीं भेदा वह तुम ही हो तुम में और उसमें कोई भेद नहीं है तो मैंने कहा कि महाराज सब बात ठीक है लेकिन मुझे राम जी कहा भरी लोचन बिलो की अवधेशा आह भगवान का भक्त भगवान को देखे बिना नहीं रह पाता आरली धर छलिया मोहन भक्त का भाव है कि भगवान हे मुरलीधर धर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हे मुरलीधर धर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हमारा मन भी प्रभु आप में लग गया है गम पहले से ही कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे हे मुरलीधर। भगवान ने कहा हमसे मन लगाने में मुसीबत क्या है भक्त ने कहा मुसीबत यह है दिल कहता है तुम सुंदर हो हमारा हृदय कहता है कि तुम बड़े सुंदर हो श्री रामचंद्र कृपालू भजमन हरण भव भय दारू नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम ये सुना है और ये बात मन में बैठ गई है दिल कहता है तुम सुंदर हो लेकिन मुसीबत क्या है आँखें कहती हैं दिखलाओ आंखें आँखें कहती हम भी तो देखें पर तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे हे मुरलीधर अरे तुम सामने आ जाओ तो हम भी तो आंखों से कहेंगे देखो ना हमने जैसे कहा था वैसे ही सुंदर है और फिर एक अजीब बात है ज्यों जो आपकी तारीफ सुनते हैं वैसे वैसे और लगन लगती है आपको पाने की महिमा सुन के हैरान हैं हम तुम मिल जाओ तो चैन मिले मन खोज के भी मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं तुम हो कि उसी मन में बैठे हे मुरलीधर धर और हे भगवान राजेश्वर राजा राम तुम्हें प्रभु योगेश्वर घनश्याम श्याम तुम्ही धनुधारी बने कभी मुरली बजा जमुना तट निर्जन मैं बैठे हे मुरलीधर अब ऐसे भक्त को कोई कितना भी समझाए कि तुम्हारे भीतर है वो निराकार है वो तत्व है भक्त कहता है सो सब ठीक है पर भरी लोचन विलो की अवधेशा तब सुनिह नि निर्गुण उपदेशा अब लो मस्जिद समझाते ब्रह्म की बात और कागुसुन जी कहते मैं कहता था कि राम जी का दर्शन हो सगुण भगवान सगुण ब्रह्मरथी और अधिकारी तो लोमस जी नाराज हो गए इतनी बढ़िया शिक्षा दे रहा हूं फिर भी नहीं मानते हो, तो हो जा तेरे मन में अपने पक्ष का बड़ा आग्रह है तो पक्षी हो जा और कौआ बना दिया मैं ब्राह्मण से कौआ हो गया लेकिन मैंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया हा हा ये भक्त श्राप देने वाले के चरणों में प्रणाम गोवंश जी को लगा अद्भुत है यह तो मुनिमतिपुनि फेरी भगवान गरुड़ जी ने कहा आपने प्रणाम क्यों किया वो तो आपको श्राप दे रहे थे अब सुन गए बोले नहीं नहीं मुनि की कोई गलती नहीं सुन खगेश नहीं कचुरु ऋषि दूषण उर् प्रेरक रघुवंश विभूषण राम जी ने ही प्रेरणा की राम जी ने प्रेरणा करके प्रेम की परीक्षा ली और जब मैं चल दिया तो मुनिमति पुनी फेरी भगवान भगवान ने बुद्धि बदल दी लोमस जी की लोमस जी ने मुझे फिर बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें कौआ बना दिया दुख नहीं होता नहीं प्रभु आपने बड़ी कृपा की कहा क्यों समझाने वालों से पीछा छूटा अब मुझे जो देखेगा कोई समझाएगा ही नहीं क्यों आपने कौआ बना दिया कौए का रंग काला काले रंग पे दूसरा कोई रंग चढ़ता ही नहीं है तो कोई रंग चढ़ाने की चेष्टा ही नहीं करेगा अच्छा भक्त की सबसे बड़ी मुसीबत तो समझाने वालों से है चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को एक जाता है तो दस आते हैं समझाने को भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी नहीं समझा सके ब्रज की गोपियों को उद्धव जी नहीं समझा सके उनका तो एक ही बस भाव है भगवान मिले और इसीलिए देखो आसक्ति ज्ञान के द्वारा मिट सकती है पर ज्ञानी के उपदेश से भक्ति नहीं मिटती भक्त तो भक्त चाहता है भगवान ज्ञान नहीं और काग जी कहते हैं लो मस्जी ने मेरी बात समझी और कहा कि मैंने तुम्हें कौवा बनाया तो काग जी बोले और सुविधा रही लोमस जी सुनो ये बाद में सोचना पहले मैं तुम्हें श्री राम मंत्र दे रहा हूँ राम मंत्र का स्मरण करना बालक रूप राम जी का ध्यान करना राम जी का जब जन्म हो तो अयोध्या जाना ठीक है महाराज आपकी बड़ी कृपा एक बात है क्या आप कह रहे थे न कौ बनने से बुरा नहीं लगा मुझे अच्छा लगा क्यों बोले अगर ब्राह्मण रहता और अयोध्या में राम जी के दर्शन के लिए जाता तो अयोध्या नरेश दशरथ जी को परिचय देना पड़ता कि मैं वहाँ से आया हूँ आपके बेटे को देखना चाहता हूँ बड़ी छानबीन होती राजाओं का काम फिर दो चार दिन तो ऐसे ही रुकना पड़ता फिर एक आध दिन थोड़ी बहुत देर के लिए मौका मिलता वही भी कहते दूर से देखो और ये तो महाराज आपने बड़ा अच्छा किया कौवा बना दिया किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है ना जाँच पड़ताल की जरूरत सीधे उड़ते हुए जाकर आंगन में उतर जाऊँगा और कागू जी कहते हैं कि मुझे वह अवसर मिला श्याम सरोज श्याम सरोज सुहावन काया परें झंगुली पीली झीन झंगुल के भीतर से आभा झलक नीली धनी धनी भाग भुसुंडी, धन धनी भाग भुसुंडी काग लखें किलकनिया अंगनिया बिहर राम लला रुन जुन रुन जुन रुन जुन बाजे पग पैजनिया अंगनैया बेहर राम लला आहा, मैं धन्य हो गया भगवान को पाकर और जो मुझे भ्रम हुआ उसकी निवृत्ति भगवान ने कृपा करके कर दी और फिर मुझसे बोले कागू वरदान मांगो क्या चाहिए तुम्हें ज्ञान योग वैभव क्या चाहिए कागू बोले मैं मन में सोचता रहा प्रभु कह देन सकल सुख सही भक्ति आपनी देन न कही और भक्ति देने के लिए नहीं कही भगवान ने भगवान मैं तो भक्ति चाहता हूँ भगवान कहते हैं कागू जी से भगवान ने कहा तुम्हें भक्ति मिलेगी अविरल भक्ति अविरल भक्ति मिलेगी कागू कहते हैं तुम ही बताओ गरुड़ जी आप ही बतावें जिस शरीर से मैं भगवान की भक्ति मिल गई हो उस शरीर का मैं त्याग क्यों करूं इसलिए कौए का शरीर मुझे बहुत प्रिय है यही तन राम भगत उर जामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी यह मुझे बहुत प्रिय है और मैं तो कौआ ही बना रहा हूँ अच्छा तो फिर लेकिन आप तो बहुत स्वर में भगवान के गुण गाते हैं तो ये भगवान के गुणों की विशेषता है भगवान के गुणों की विशेषता क्या है बोले कौवा भी गाए तो वह कोयल हो जाता है भगवान के गुण तो कौए को भी कोयल बना देते हैं यह उनकी विशेषता है काघुसुण जी ने इस तरह अपने काक शरीर की बात बताई अब गरुड़ जी के जो प्रश्न हैं उनमें से एक प्रश्न की चर्चा कल हुई थी जिसमें पूछा गया सबते दुर्लभ कवन शरीरा सर्वाधिक दुर्लभ शरीर कौन सा है तो श्री का घूसुण जी ने उत्तर दिया नरतन सम नहीं कवन उदेही जीव चरा चर जाचत जेहि मनुष्य शरीर के समान कोई दुर्लभ शरीर नहीं है सर्वाधिक दुर्लभ है और बड़ दुख कवन कवन सुख भारी संक्षेप ही कहवो बिचारी सबसे बड़ा दुख क्या है सबसे बड़ा सुख क्या है संक्षेप में बतावे का घुसुन जी ने कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही मिलन सम सुख कछु नाही इन दो की चर्चा हुई थी अब एक प्रश्न और जो गरुड़ जी ने किया कहव कवन पुण्य कवन श्रुति विदित विशाला कहवु कवन अध परम कराला यह प्रश्न भी बड़ा अद्भुत प्रश्न है अपने यहाँ पाप और पुण्य इन दोनों की चर्चा की जाती है तो शास्त्रों ने निर्णय किया यह पुण्य है यह पाप है यह पुण्य है यह पाप है पर गरुड़ी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है एक वाक्य में उत्तर दिया श्री श्रीकांद जी ने उन्होंने कहा पुण्य बताऊं हाँ। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघ अब यह बड़ा अद्भुत वाक्य है अहिंसा परमोधर्म श्री काघू जी कहते हैं कि अहिंसा के समान कोई पुण्य नहीं अच्छा तो पाप सबसे बड़ा क्या है पर निंदा सम अघनगदिशा दूसरे की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है श्री नरसिंह जी के भजन में निंदा ना करें ते के नहीं रहे। जो किसी की भी निंदा न वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पर पराई जाने रे निंदा पर निंदा जैसा पाप नहीं अच्छा हम अपनी बात कहते हमें निंदा पाप लगते ही नहीं आराम से करते रहते और इस इस निंदा को कोई छोटा मोटा पाप न समझ ले इसलिए श्री काग जी ने कहा कि जानते हो निंदा करने वालों को क्या सजा मिलती है मैं उसका विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूं, और आपको सुनाकर भयभीत भी नहीं करना चाहता <laughs> लेकिन जो है वो बता रहा हूं उसमें कहा गया हरि गुरु निंदक दादुर होई, भगवान की निंदा करने वाला गुरुदेव की निंदा करने वाला अगले जन्म में मेढक बनता है दादू उत्तर टर टर करता उसके टर आने का कोई अर्थ नहीं इसी तरह जो भगवान की निंदा कर रहे हैं ये अगले जन्म की बात तो जाने दो जो भगवान की निंदा करते हैं हम तो उनको इसी जन्म में मेढक ही समझते हैं वो मनुष्य की आकृति हाँ में है पर दादुर ही है हरि गुरु निंदक दादुर हो अच्छा भाई और बहुत विस्तार से दिया है किसकी निंदा करने से हो उलूक संत निंदा संत की निंदा करने वाले उल्लू बनते हैं जब बनेंगे तब बनेंगे जो संतों की निंदा करें उन्हें तो अभी उल्लू ही समझो मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं सो बता रहा हाँ हाँ तो। हों उलू कंत निंदा अच्छा खैर कौन विस्तार करे कुछ लोगों की आदत होती है को किसी की भी निंदा किए बिना नहीं हर काम में कोई ना कोई कमी निकाल देंगे एक आदमी था कोई भी आयोजन हो वो कहता हाँ हुआ तो लेकिन इसमें यह कमी है लो लोग परेशान रहते उससे कि यह कभी श, अच्छा बोलते ही नहीं हैं जो भी कोई काम हो ये भैया कह सर हाँ पहले से तो ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं एक बार लोगों ने कहा कि इसको अपने साथ रखो और इसको बता बता कि सब काम करो उसको साथ ही रखा और हर बात उससे पूछ पूछ के किया और आयोजन बड़ा बढ़िया हुआ पूछा अब तो कोई कमी नहीं रही कोई कमी हो तो बताओ अब वो कमी बताता कैसे उसी से तो पूछ कर सब किया गया था अब निंदा करने का उसे मौका नहीं मिला लेकिन उसकी तो आदत थी तो जब लोगों ने पूछा कि अब तो यह आयोजन जो हुआ है इसमें कोई कमी रह गई हो तो बताओ हमारे ख्याल से तो अच्छा है कोई कमी है क्या तो वो क्या बोला बोले इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कमी ही ना हो लोग अब यह भी बड़ी मुसीबत है इतना अच्छा भी ना हो कि जिसमें कोई कमी तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनको हर चीज में दोष देखने की आदत है पर दोष दर्शन है वे कौन हैं? तो कहा गया सबके निंदा जे जड़ कर रही ते चमगादर होए होवत रही जो सबकी निंदा करते हैं वो चमगादर उल्टे लटकते इसका अर्थ है जो सबकी निंदा करने वाले उल्टे ही लटके समझो ये उल्टे ही चलने वाले काघ जी ने कहा कि गरुड़ जी पर निंदा जैसा कोई पाप नहीं इसलिए दूसरे की निंदा कभी कभी न करें निंदा नहीं निंदा का अर्थ है कि जो दोष उसमें है नहीं उस दोष का आरोप लगा के उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहना ये निंदा है और अहिंसा अब अहिंसा को लेकर बड़ी महिमा गाई गई है अहिंसा परमो धर्म परम धर्म है अहिंसा अहिंसा जैसा कोई पुण्य नहीं हिंसा के जैसा कोई पाप नहीं पर निंदा जैसा कोई पाप नहीं लेकिन कुछ बातें मैं आपसे केवल एक बात इस संदर्भ में कहूं फिर यहां देखो कभी कभी कृपा भी क्रोध का रूप लेकर आती है कृपा भी क्रोध का रूप लेकर आती है लेकिन क्रोध तो शैली है पर तत्व तो कृपा का है जैसे मां बेटे पर क्रोध करके बेटा पढ़ नहीं रहा है अच्छी आदतें नहीं सीख रहा है तो माँ डांटती है और इतना क्रोध करती है कि अगर तुम ऐसे ही करते हो तो हमें शकल मत दिखाना निकल जाओ हमारे सामने से चले जाओ दूर चले जाओ और कान पकड़ के तमाचा लगा तो आप विचार करो दिख तो रहा है क्रोध पर भीतर तो माँ के मन में कृपा है उसका कल्याण चाहती है इसलिए तो क्रोध की शैली में कृपा आती है इसी तरह अहिंसा भी कभी हिंसा के रूप में आती है जैसे माँ ने कान पकड़ के तमाचा लगाया हिंसा हुई लेकिन मूलतः तो तत्व तो अहिंसा का है वह उस बालक का निर्माण करना चाहती है डॉक्टर फोड़े का ऑपरेशन करता है तो क्रिया में तो हिंसा दिखाई देती है लेकिन मूलतः भाव तो अहिंसा का है वह उसका जीवन बचाना चाहता है तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा हम दूसरे के जीवन की रक्षा कर सकें जीवन की रक्षा कर सकें यह अहिंसा है हम किसी को मिटाएं नहीं हम किसी को नष्ट न करें हम निर्माण करें और निर्माण में होने वाले जो प्रहार हैं वो हिंसा नहीं माने जाएंगे जैसे मिट्टी का घड़ा बनाते समय कुंभकार पिटाई करता है वह हिंसा नहीं है वह तो एक तरह की अहिंसा है वह घटका निर्माण कर रहा है इसी तरह किसी के जीवन को नष्ट न करें उसके जीवन का निर्माण करें यह परम धर्म है इसी को कादू सुन ने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघ्न गरीसा तो हम अहिंसक हों हिंसा का भाव हमारे मन में न आवे भगवान ऐसी कृपा करें और हम पर निंदा न करें जिस वाणी से पर निंदा करते उससे भगवान की स्तुति करें और यह सोचें सबका जीवन कल्याणमय हो सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया यह अहिंसा ही परम धर्म है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघन गदेशा जी ने आगे भी पूछा है संत असंत मरम तुम जानो संत असंत का भेद पूछा है और मानस रोगों के बारे में पूछा है इसकी चर्चा कल नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम जय शिया राम जय जय सिया राम जय शिया जय शिया राम जय यार। जय सिया राम जय जै, शिया जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियारा जय जय सियाराम राम जय जय शिया राम सिया सिय सुमिरत राम जू सियमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जप भगत लहें विश्राम श्री सीता राम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज जय कृपया ध्यान देवें परमशुद्धि स्वामी जी महाराज आज चार दिनों से हम सभी को श्री राम कथा सुरसरी में अवगाहन करवा रहे हैं कल की कथा के पश्चात इस सत्र का विश्राम होगा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कल की कथा के पश्चात मंच पर आकर परम श्रद्धेय देव महाराज जी से आशीर्वाद एवं प्रसाद प्राप्त करें जो लोग स्वेच्छा से चढ़ावा अर्पित करना चाहें उनकी सुविधा के लिए कल यहाँ सौभागृह में और बाहर भी भेंटपात्र रखे जाएंगे, अपनी श्रद्धा अनुसार इस व्यवस्था में सहयोग दें जय श्री राम ये गंगा मई हरि पद स्वीकार हिमलवारी धारा विमलवारा ब्रह्म त्र वगी नी शुष्ट पुण्याकारा जय गंगा मय जटा बारी हारिणी प्रतापा हारिणी पापा सगर पुत्र गण तारी सकल पापा जय गंगा मैया पटल गति पावे पव